महाभारत शांति पर्व पंचसप्तिक्विशतमो ध्याय जीवात्मा के देहाभिमान से मुक्त होने के विषय में नारद और असीत देवल का संवाद मम विष्म अद्रयतीमतिहास पुरातन नारद से संवाद देवल भिष्मजी कहते हैं युद्धि इस विषय में देवर्षि नारद तथा ब्रह्मर्षि असित देवल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का विद्वान पुरुष उदाहरण दिया करते हैं आसीन देवलम वृद्धम बुद्धवा बुद्धिमता बरम नारद परिप प्रक्षता प्रभुआ एक समय की बात है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बूढ़े असित देवल को आसन पर बैठा हुआ जान नारद जी ने उनसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में प्रश्न किया तदवान प्रब्रवी तुमे नारद जी ने पूछा ब्रह्मण इस समस्त चलाचल जगत की सृष्टि किससे हुई है तथा तो यह प्रलय के समय किसमें लीन हो जाता है यह आप मुझे बताइए असित असिताच ये महाभूतानि पञ्चेति प्रचो महाभूता असित देवल ने कहा देवर्षि सृष्टि के समय परमात्मा प्राणियों की वासनाओं से प्रेरित हो समय पर जिन तत्वों से संपूर्ण भूतों की सृष्टि करते हैं उन्हें भूतचित अर्थात भौतिक विज्ञानवादी विद्वान पंच महाभूत कहते हैं परम ब्रूयान असद्रूदयम परमात्मा की प्रेरणा से काल इन पांच तत्वों द्वारा समस्त प्राणियों की सृष्टि करता है जो इनसे भिन्न किसी अन्य तत्व को प्राणियों के शरीरों का उत्पादान कारण बताता है वह निसंदेह झूठी बात कहता है विधि नद पंचयता ध्रुआ महस्तेज सोरासी काल षां नारद पांच भूत और छठा काल इन छह तत्वों को तुम प्रवाह रूप से शाश्वत अभिचल और ध्रुव समझो ये तेजोमय मह तत्व की स्वाभाविक कलाएँ हैं आपश्चवातरक्ष पृथिवी वायुपावक न सिद्धि परम तेभ्यो भूतेभ्यो मुक्त संशय जल आकाश पृथ्वी वायु और अग्नि इन भूतों से भिन्न कोई तत्व कभी नहीं था इसमें संशय नहीं है नोपत्न वायुक्त संशय वेथितावृत्तान शरी तेज राशय किसी भी युक्ति या प्रमाण से इनछा के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं बताया जा सकता इसलिए जो कोई दूसरी बात कहता है वह निसंदेह झूठ बोलता है तुम सभी कार्यों में अनुगत हुए इनछा तत्वों को और जिसके ये कार्य हैं उस कारण को भी जानते हो पंचतालस्वाभाव चल अष्टौता भूताना शाश्वता भवाय पाँच महाभूत काल तथा महा विशुद्ध भाव और अभाव अर्थात नित्य आत्म आत्मतत्व और परिवर्तनशील महत्व ये आठ तत्व नित्य हैं ये ही चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं अभाव जान्द ते स्वे तेभ्य सभुव्यपि विनप्यनुता जंतुर्भवति पंच धाम सब प्राणी उन्हीं में लीन होते हैं और उन्हीं से उनका प्रागट्य भी होता है जीवों का शरीर नष्ट हो जाने पर पांच भागों में विभक्त होकर अपने अपने कारण में विलीन हो जाता है तस् भूमिमयो देह स्रोत्रमाश संभव खलु खलुशोणित प्राणियों का शरीर पृथ्वी का विकार है श्रोत्रेंद्रिय आकाश से उत्पन्न हुई है नेत्रेन्द्रिय सूर्य से प्राण वायु से और रक्त जल से उत्पन्न हुए हैं चक्षु से नासिका कर्ण इंद्रिया विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि नेत्र नासिका कर्ण स्वचा और पांचवी जिह्वा ये पांच ज्ञान इंद्रिया ही विषयों को ग्रहण करने वाली है दर्शनम श्रवणम घृणम स्पर्शनमसनम तथा गुणा, गुणा, पंच पंचधाम बाह्य पदार्थों को देखना सुनना सूंघना छूना तथा रस लेना ये क्रमशः नेत्र आदि पांच इंद्रियों के कार्य हैं उन्हें युक्ति से तुम इन इंद्रियों के गुण हो समझो गुण ही समझो पाँचों इंद्रियां पाँचों विषयों में पांच प्रकार से दर्शन आदि क्रियाओं के रूप में विद्यमान है धो रस स्पर्श शुणाइ इंद्रियपलभ्य पंच धा पंच, पंच नेत्र आदि पांच इंद्रियों द्वारा रूप गंध रस स्पर्श और शब्द ये पांच गुण दर्शन आदि पांच प्रकारों से उपलब्ध किए जाते हैं रूपम गंधम रस स्पर्श शब्द चवाथ तद्गुण इंद्रिया न बोध्येत्रस्थ सुबु्यते रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्द इंद्रियों के इन पांचों गुणों को स्वयं इंद्रियां नहीं जानती है, उन इंद्रियों द्वारा ही उनका करता है। चित्त संघाता परम तस्मात्म मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धितः बुद्धिता शरीर और इंद्रियों के संघात से चित्त श्रेष्ठ है चित्त से मन श्रेष्ठ है मन से बुद्धि बुद्धिश्रेष्ठ है और बुद्धि से भी की क्षेत्रश्रेष्ठ है पूर्व चेत तेजन्तु इंद्रिय विषयान पृथक विचार्य मन था पश्चाद अथ बुद्धिया व्यवह्यति इंद्रियुपृ इंद्रियूपलबाथा बुद्धिमास्तु व्यवस्थित व्यवह्यति जीव पहले तो इंद्रियों द्वारा उनके अलग अलग विषयों को प्रकाशित करता है फिर मन से विचार करके बुद्धि द्वारा उसका निश्चय करता है बुद्धि युक्त जीव ही इंद्रियों द्वारा उपलब्ध विषयों का निश्चित रूप से अनुभव करता है चित्र इंद्रिय संघातम मनो बुद्धि तथा अष्टौ ज्ञान इंद्रियाू एक चिंतका अध्यात्म तत्व चिंतन करने वाले पुरुष पांच इंद्रिय तथा तो चित्त मन और आठवीं बुद्धि इन आठों को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं पाणिपादम च पायुश्च इति पंचमुखम संसद मना कर्म इंद्रियापी हाथ पैर पायु और उपस्थ तथा तो पांचवा मुख ये सबके सब, सब कर्मेन्द्रिय कहे जाते हैं तुम इनका भी विवरण सुनो गमने इंद्रियं तथा मुख्यतम इंद्रियम करण करऊ मुख इंद्रिय का उपयोग उपयोग बोलने और भोजन करने के लिए बताया जाता है पैर चलने की और हाथ काम करने की इंद्रिय है पायुपस्थम विसर्गा कर्मणि विसर्गे च पुरी सस् विसर्गे चापिक पायु और उपस्थ ये दो इंद्रियां क्रमशः मल और मूत्र का त्याग करने के लिए है इन दोनों के त्याग रूप कर्म समान ही है इनमें से पायु इंद्रिय मल का त्याग करती है और उपस्थ मैथुन के समय वीर का भी त्याग करता है बलम षष्ठम षड़ता सम्यक यथा ज्ञान चेष्ट इंद्रिय गुणा सर्वेशा इसके सिवा छठी कर्मेन्द्रिय बल अर्थात प्राण समूह है इस प्रकार मैंने अपनी वाणी द्वारा तुम्हें समस्त इंद्रियाँ और उनके ज्ञान कर्म एवं गुण सुना दिए इंद्रिया सकर्मेभ्य सदो ंद्रियस्यागा अथ स्वातृवर जब अपने अपने कर्मों से थककर कर इंद्रियाँ शांत हो जाती हैं तब इंद्रियों का त्याग करके जीवात्मा सो जाता है इंद्रियाणाम पर मनोव्युपरतम यदि ही सेवते विषया दिव तम विद्या स्वप्न दर्शनम इंद्रियों के उपरत हो जाने पर भी यदि मन नृवृत्त न होकर विषयों का ही सेवन करता है तो उसे स्वप्न दर्शन की अवस्था समझना चाहिए तथा तामसां सात्काथमस राज कर्मयुक्ता प्रशंस नितरा जो राजस और तामस भाव प्रसिद्ध है वे ही जब भोग प्रदान करने वाले कर्मों से संयुक्त होते हैं तब उन सात्विक आदि भावों की मनुष्य प्रशंसा करते हैं आनंद कर्मणाम सिद्धि प्रतिपत्ति परागति सात्विक अन वृत्ता ही भावान संशयते आनंद सुख कर्मों की सिद्धि जानने की सामर्थ्य और उत्तम गति ये चार सात्विक भाव हैं सात्विक पुरुष की स्मृति इन्हें चार निमित्तों का आश्रय लेती है अर्थात सात्विक पुरुष जागृत काल की भांति स्वप्न में भी आनंद आदि भावों का ही स्मरण करता है जंतुस्वत स्वयं भावा ये विधिमाशिता भावोरी प्रत्यक्ष गमनं तय इनसे भिन्न राजस और तामस प्राणियों में से जिस किसी एक श्रेणी के जीवों में जो जो भाव वासनाएं विधि कर्मगति का आश्रय लेकर स्थित हैं, उन्हीं भावों को उनकी स्मृति ग्रहण करती है अर्थात जागृत और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में उन मनुष्यों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार राजस्व और तामस पदार्थों का सदा प्रत्यक्ष दर्शन होता है इंद्रिया चावास्ुण सप्तश तेहि यस्ते गुण सर्वे शरीरण संस्थास्तोगे सं शरीरा सी संतिते पाँच कर्मेंद्रियाँ पांच ज्ञान इंद्रियाँ चित्त मन बुद्धि प्राण तथा सात्विक आदि तीन भाव ये सत्रह गुण माने गए हैं इनका अधिष्ठाता देहाभिमारी जीवात्मा अठारहवाँ है जो इस शरीर के भीतर निवास करता है उसे सनातन माना गया है अथवा शरीर सहित वे सभी गुण देहधारियों के आश्रित रहते हैं जब जीव का वियोग हो जाता है तब शरीर और उसमें रहने वाले वे तत्व भी नहीं रह जाते अथवा संपात शरीरम पांच भौतिक दस चाष्टौ चुना स शरीर अथवा इन सब का समुदाय ही पांच भौतिक शरीर है एक महत्वत्व और जीव सहित पूर्वोक्त अठारह गुण ये सभी इस समुदाय के अंतर्गत है संघात पांच भौतिक जठन नल के साथ साथ उक्त उत्तरों की गणना करने पर यह पांच भौतिक संघात बीस तत्वों का समूह है महतत्व वायु के साथ इस शरीर को धारण करता है यह वायु शरीर का भेदन करने में प्रभावशाली महतत्व का उपकरण मात्र है तभायुक्त निमित्त देह भेदे यथवत्प्य किंचित पंचते पंचत तथा पुण्यपाप विनाशं पुण्यपाप समी देह विशद काल नथोम कर्म संभवम् जैसे इस जगत में घट आदि कोई वस्तु उत्पन्न होती और फिर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार प्रारब्ध पुण्य और पाप का क्षय होने पर शरीर पंचत्व को प्राप्त हो जाता है तथा संचित पुण्य और पाप से प्रेरित हो जीव अनुसार कर्म कर्मजनित दूसरे शरीर में प्रवेश करता है हिवा हिवा हयम प्रयति देहादेह कृताश्रय काल संचोदित क्षेत्रीय विषेणा द्वा गृह गृह जिस प्रकार घर में रहने वाला पुरुष एक घर के गिनने पर दूसरे में और दूसरे के गिनने पर तीसरे में चला जाता है उसी प्रकार काल से प्रेरित हुआ जीव क्रमशः एक एक शरीर को छोड़कर पूर्व संकल्प के द्वारा निर्मित दूसरे दूसरे शरीर में जाता है तत्रुत्यंत प्राज्ञा निश्चित निश्चया कृपणा तनु तप्यंते जना संबंधदर्शि विद्वान पुरुष यह निश्चित रूप से जानते हैं कि आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न असंग और अविनाशी है अतः शरीर का अभियोग होने पर उन्हें तनिक भी संताप नहीं होता परंतु अज्ञानी जन देह से अपना संबंध मानते हैं इसलिए देह छूटने से उन्हें बड़ा दुख होता है नियम कस्य कश्चिन नास्य कश्चिन विद्यते भगवते को श्यम शरीरे सुख दुख भाग जीव यह जीव वास्तव में किसी का कोई नहीं है और ना कोई दूसरा ही उसका कुछ है वास्तव में यह तो सदा अकेला ही है परंतु शरीर में रहकर उसे अपना मानने के कारण ही यह सुख दुख का भाग्य होता है नाते जंतु न चा तो विपद्यते याति जातिहम कदाचित कदाचि गतिम जीव न कभी उत्पन्न होता है न मरता है जब कभी इसे तत्वज्ञान होता है तब यह शरीर अभिमान छोड़कर परम गति को प्राप्त कर लेता है पुण्य पापमय देहम क्षपयन कर्म संचयात यह शरीर पुण्य पाप में है देहधारी जीव प्रारब्ध कर्मों के क्षय के साथ साथ इस शरीर को छीण करता रहता है इस प्रकार शरीर का नाश हो जाने पर वह मुक्त पुरुष ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है पुण्य पुण्यपाप क्षयाथम ही सांख्य ज्ञानम विधीये तक्षये यश्य ब्रह्मभावी परतिम पुण्य और पापों के क्षय के लिए ही ज्ञान योग को साधन बताया गया है उनका छह हो जाने पर जब जीवात्मा को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है तब वह विद्वान लोग उसकी परम गति मानते हैं इति श्री महाभारत शांति परवि मोक्ष धर्म परवि नारदात देव संवाद पंच सप्तिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारद और असित देवल का संवाद विषयक दो पचहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ